आधी रात के वक्त विक्रांत ने अपने अदृश्य शक्ति के सिस्टम को एक्टिवेट कर दिया था उसे अगले दिन के लिए नया कोडवर्ड मिल चुका था विक्रांत पहले अपनी नींद पूरी कर चुका था और, उसने अच्छे से आराम भी कर लिया था। और ऐसे में अब उसका बिल्कुल फ्रेश था वो खुद से फिजिकली और मेंटली काफी रिफ्रेश फील कर रहा था चूंकि रात के बारह बज चुके थे ऐसे में तमिल स्टार वाले केस की जाँच के सात दिन का पहला दिन शुरू हो चुका था यानी की सात दिनों का काउंट शुरू हो चुका था और अब अगले सात दिन के भीतर किसी भी हालत में विक्रांत को तमिल स्टार को ढूंढकर निकालना ही था उसने तुरंत ही अदृश्य शक्ति के सिस्टम को चेक किया उसके सिस्टम में दो शब्द उभरकर सामने आ गए पहला शब्द तो था चंद्रमा और दूसरा शब्द था पानी विक्रांत इस वक्त अदृश्य शक्ति के दिए हुए कोडवड़ से थोड़ा नाखुश नजर आया उसे उम्मीद थी कि अदृश्य शक्ति की तरफ से उसे पहाड़ जैसा शब्द दिया जाएगा लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ उसने सोचा था कि अगर इस वक्त पहाड़ कोडवर्ड मिल जाता है तो फिर इस केस पर काम करने में आसानी होगी और केस से रिलेटेड नए क्लू मिलने की उम्मीद भी जगेगी लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ पहाड़ कोडवर्ड के नाम मिलने का मतलब है कि विक्रांत को आज केस से रिलेटेड कोई इम्पोर्टेंट क्लू नहीं मिलने वाला है लेकिन फिर भी वो केस पर काम करने के लिए अपना सौ परसेंट देने वाला था उसने आधी रात को ही व्हाइट बोर्ड को साइड से निकालकर अपने टेबल के ठीक सामने लाकर फिक्स कर दिया और फिर इस व्हाइट बोर्ड पर केस से रिलेटेड एक एक प्वाइंट नोट करने लगा केस से रिलेटेड हर एक छोटी से लेकर बड़ी चीज वो इस बोर्ड पर नोट करने लगा वो अपने ट्रेडिशनल तरीके से केस से जुड़े हर एक पहलू पर सोचने लगा विक्रांत के दिमाग में तरह तरह के ख्याल आ रहे थे सबसे पहला आइडिया तो उसके दिमाग में ये आया कि कुछ भी हो की जोधन सिंह ने ही तमिल स्टार की चोरी की है जिस तरह से रूही ने डिटेल में सारी बातें बताई है और जिस तरह की जोधन की छवि है उसे देखते हुए तो यही लग रहा है उसी ने तमिल स्टार को चुराया है विक्रांत के दिमाग में इस तरह का शक उपज रहा था इसके पीछे कई कारण थे पहला कारण तो यह था कि जोधन सिंह ने कभी इस बारे में नहीं बताया था कि जब वो एक महीने के लिए गायब हुआ था तो उस बीच वो क्या कर रहा था मतलब अगर एक बार के लिए ये मान भी लें कि जोधन ने तमिल स्टार नहीं चुराया है तो वो फिर एक महीने तक कहा गायब रहा था और वो क्या कर रहा था दूसरी चीज ये थी कि अगर जोधन सिंह की दिमागी हालत सही नहीं थी उसे किसी ने मारा पीटा था या किडनैप करके रखा हुआ था तो फिर उसने इसके बारे में रूही को आज तक सब कुछ क्यों नहीं बताया जबकि वो अचानक से पागल नहीं हुआ है शुरू शुरू में उसकी दिमागी हालत थोड़ी ठीक थी और उस वक्त अगर वो चाहता तो रूही को सारी सच्चाई बता सकता था तीसरी बात जोधन सिंह इतना बड़ा चोर था उसके बाद भी बेहद गरीबी में क्यों जी रहा था क्या उसने इतने पैसे भी नहीं रखे थे कि उसका इलाज करवाया जा सके उसकी बेटी रूही को घर चलाने के लिए और उसका इलाज करवाने के लिए चोरी करनी पड़ रही थी ये तो कोई बात ही नहीं हुई इतने बड़े चोर के पास क्या इतने भी पैसे नहीं थे वो लाखों करोड़ों की चोरिया करता था उसके बाद भी इतना गरीब आखिर क्यों? इन सब बातों और काफी देर तक सोच विचार करने के बाद आखिर में विक्रांत को हर सवाल का जवाब मिलने लगा था पहली बात तो तमिल स्टार वाले केस के होने के समय जोधन ने रूही को किसी बहुत बड़ी डील के बारे में बताया था उसने ये भी कहा था की ये डील बहुत बड़ी है इसका मतलब पक्का था कि डील रॉबरी से ही रिलेटेड थी इनफैक्ट वो तमिल स्टार की चोरी की ही बात कर रहा था रूही ने ये भी बताया था कि जोधन के पागल होने के बाद एक दो बार उसने तमिल स्टार की चर्चा उससे की थी इससे विक्रांत ने अनुमान लगाया कि जोधन ने ही तमिल स्टार की चोरी की थी हालांकि इस चोरी के बाद क्या हुआ ये सब अभी क्लियर नहीं हो पाया है ये किसी को नहीं पता है कि तमिल स्टार की चोरी के बाद जोधन के साथ क्या हुआ वो पागल कैसे हुआ तीसरी चीज जो विक्रांत को समझ आ रही थी वो ये थी कि विक्रांत पहले भी बहुत से चोरों को पकड़ चुका है और उसने आज तक जितने भी चोरों को अरेस्ट किया है उनमें एक चीज ये कॉमन थी कि ये सभी लोग खुद के पैसे छुपा कर रखते हैं ये कभी किसी को ये जाहिर नहीं होने देते कि इनके पास खूब पैसा आ गया है ऐसी टेंडेंसी हर चोर में देखी जा सकती है इसका भी कारण है कारण ये है कि अगर कोई चोर पैसे का दिखावा करने लग जाए तो लोगों को उसके ऊपर शक होने लगता है और उनके पकड़े जाने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं इसीलिए चोर हमेशा अपनी इमेज बनाकर चलते हैं। सेम चीज जोधन के साथ भी रही होगी वो भी खुद को पुलिस की नजर में आने से बचाने के लिए अपनी कमाई छुपा कर रखता रहा होगा दूसरी चीज चोरों के बारे में जो विक्रांत ने एनालिसिस किया था वो ये था कि चोर चाहे कितने भी पैसे कमा ले वो हमेशा तबाह रहते हैं उनका पैसा कभी नहीं फलता है अक्सर चोरों में दो ही तरह की कहानी देखने को मिलती है चोरी करने के बाद या तो ये पुलिस द्वारा पकड़ लिए जाते हैं या फिर पूरी जिंदगी कुत्तों की तरह इधर से उधर भागते हुए ही निकाल देते हैं ये अपने चुराए हुए पैसों का भी सुख नहीं ले पाते है अक्सर पैसे जुए में या नशे में ही उड़ाकर तबाह हो जाते हैं ये कभी चैन की जिंदगी नहीं जी पाते है ऐसा ही कुछ जोधन के साथ भी हुआ रहा होगा वो पुलिस के हाथ तो नहीं लगा था लेकिन हो सकता है कि उसने जुए में या फिर किसी गलत जगह पर पैसे गवा दिए हो या हो सकता है किसी से उधार कर्ज लिया रहा हो उसे चुकाने में सारे पैसे चले गए हों, इसी वजह से वो गरीबी में जी रहा था वैसे भी इतनी सारी घटनाओं के बाद रूही के झूठ बोलने का कोई औचित्य नहीं है इस वजह से विक्रांत ने अनुमान लगा लिया था कि वो पागल बूढ़ा निश्चित तौर पर जोधनी है उसी ने की चोरी की है आधी रात से भी ज्यादा वक्त हो चुका था और इस वक्त ऑफिस में सभी लोग आराम कर रहे थे लेकिन विक्रांत की नजरे अभी भी व्हाइट बोर्ड में कुछ तलाशने में लगी हुई थी व्हाइट बोर्ड के ठीक सामने रखे डेस्क पर कई सारी फाइलें रखी हुई थी वहां एक फाइल में रूही द्वारा दिए गए विस्तृत बयान को लिखकर रखा गया था जबकि दूसरी फाइल में हर्षित द्वारा कलेक्ट की गई इस केस से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन रखी हुई थी अनुष्का ने ही रूही का सारा बयान डिटेल में नोट किया था उसने वॉइस रिकॉर्डिंग की मदद से रूही का बयान रिकॉर्ड किया था और फिर उसे पूरा टाइम करके पेपर के फॉर्मेट में प्रिंट करके रखा हुआ था विक्रांत ने रूही से पिछले छह सालों में हुई एक एक घटना के बारे में बताने के लिए कहा था वो कोई भी डिटेल मिस नहीं करना चाहता था छोटी से छोटी बात जिसका शायद केस से कोई लेना देना भी नहीं था उसे भी विक्रांत ने नोट करवाया था विक्रांत ने ऐसा इसलिए किया था क्योंकि इस केस में सस्पेक्ट एक मेंटल पेशेंट है और किसी मेंटल पेशेंट के मन की बात को जानने के लिए उसके बोलने के तरीके और एक्सप्रेशन को जानकर समझा जा सकता है विक्रांत को पूरी उम्मीद थी कि इस छह साल के अंतराल में जोधन ने तमिल स्टार वाले केस से रिलेटेड कोई न कोई हिंट जरूर दिया होगा ऐसे में उसने रूही से सारी बातें बिल्कुल डिटेल में बताने के लिए कहा था यहां तक कि उसने जोधन के बोलने के तरीके और उसके चेहरे के भाव को भी नोट करवाया था रूही ने भी उसके साथ फुल कोपरेट किया था उसे पिछले छह सालों के भीतर की जितनी भी घटनाएं और जितनी भी बातें याद थी सब कुछ बता डाला उसने अनुष्का को उसका स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने में चार घंटे से भी ज्यादा समय लग गया था और रूही की स्टेटमेंट को 20 से भी ज्यादा पेज में लिखकर रखा गया था विक्रांत को लगा कि रूही के स्टेटमेंट को पढ़ने में काफी वक्त लग सकता है ऐसे में उसने रूही का स्टेटमेंट पढ़ने के बजाय हर्षित के दिए हुए इन्फॉर्मेशन को स्कैन करना शुरू कर दिया हर्षित के पास जो भी इन्फॉर्मेशन थी वो इंटरनेट से ही कलेक्ट की हुई इन्फॉर्मेशन थी उस साल देश की राजधानी दिल्ली में एक बड़ा एग्जीबिशन लगाया गया था उसमें देश के कोने कोने से चीजें लाकर प्रदर्शित की गई थी लेकिन वहां पर जो सबसे खास आइटम था वो ये तमिल स्टार ही था इसको देखने के लिए लोग बहुत दूर दूर से आए थे दरअसल तमिल स्टार की कहानी ही इतनी रोचक थी की यह काफी मशहूर हो चुका था वहाँ पर तमिल स्टार की सिक्योरिटी के लिए काफी स्पेशल इंतजाम किया गया था लेकिन इसके बावजूद ये चोरी कर लिया गया था की बात ये थी कि ये चोरी वहाँ पर लगे सीसीटीवी फुटेज में भी रिकॉर्ड नहीं हुई थी और तमिल स्टार के चोरी होने के बाद ना तो ये कभी कहीं पर नजर आया और ना ही चोर के बारे में कुछ पता लग सका उसकी भी कोई फुटेज देखने को नहीं मिली थी इंटरनेट पर सिर्फ वही इन्फॉर्मेशन मौजूद थी जो कि पुलिस द्वारा और उस समय वहाँ और मौजूद सिक्योरिटी के लोगों द्वारा बताया गया है हर्षित ने ये सारी डिटेल इन्फॉर्मेशन वही से निकाली थी इंफॉर्मेशन के मुताबिक एग्जीबीशन में तैनात सुरक्षा कर्मियों ने बयान दिया था कि चोरी वाले दिन उन्हें हायर से ऑर्डर मिला था कि आज के दिन पंद्रह मिनट के लिए एग्जीबीशन बंद किया जाएगा वहां पर सिक्योरिटी सिस्टम को अपडेट किया जाएगा और इस दौरान एग्जीबीशन के भीतर कोई नहीं रहेगा उस वक्त वहाँ की इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई भी कट कर दी जाएगी और सिक्योरिटी गार्ड्स को ये खास इंस्ट्रक्शन दिए गए थे की इस बीच अगर सिक्योरिटी अलार्म भी बचता है तो भी उन्हें अंदर नहीं जाना है उन्हें सिक्योरिटी अलार्म को पूरी तरह इग्नोर करना है क्यूँकिंग के लिए बजाया जाएगा। इसके बाद जब एग्जीबीशन के भीतर इलेक्ट्रिस बाद सिक्योरिटी अलार्म भी बजा लेकिन मिले ऑर्डर को फॉलो करते हुए कोई भी अंदर नहीं गया तकरीबन पंद्रह मिनट बाद जब फिर से वहाँ लाइट आई और ये लोग अंदर गए तो वहाँ का नजारा देखकर दंग रह गए वहां से तमिल स्टार गायब हो चुका था मात्र 15 मिनट के भीतर ही चोर ने तमिल स्टार को वहां से गायब कर दिया इसके बाद सिक्योरिटी वालों को पता लगा कि हायर अप की तरफ से सिक्योरिटी सिस्टम की टेस्टिंग करने का कोई ऑर्डर नहीं दिया गया था और न ही उन लोगों द्वारा कोई सिक्योरिटी टेस्टिंग की गई थी फिर जाकर उन्हें पता लगा कि उन्हें चोर द्वारा ही फेक ऑर्डर दिए गए थे उसने चोरी करने के लिए ये सब किया था लेकिन कोई भी उसकी साजिश को पकड़ नहीं पाया बड़ी चालाकी से उसने पूरे पुलिस डिपार्टमेंट को बेवकूफ बना दिया था विक्रांत इस चोर के तरीके से बहुत इम्प्रेस हुआ अगर ये वाकई में जोधनी ही था तो फिर तो वो वाकई में चोरों का बादशाह कहे जाने के का काबिल है विक्रांत अभी सारे इन्फॉर्मेशन को चेक करते हुए केस को एनालिसिस करने की कोशिश कर रहा था कि तभी अचानक से उसे यहाँ पर किसी के होने का शक हुआ उसे खुद के पीछे किसी सफेद रंग की परछाई के होने का एहसास हुआ उसने तुरंत ही पीछे मुड़कर देखा तो वहाँ पर सफेद रंग का कोट पहने हुए रूही खड़ी थी